का आज निर्निमित्तो न जायते इति ये में कहा गया था। अभूता तत्र निर्निमित्तो न जायते। द्वयाभा द्वैत अ जानक निर्निमित्त अगर द्वैत नहीं है तो धर्मा धर्म नहीं है धर्मा धर्माधर्म नहीं है तो पुनर्जन्म नहीं है न नह जायते उक्तम ये पचहत्तर कारिका में कहा गया था प्रपंचयति तो प्रपंच इसका स्पष्ट विचार करते हैं बुद्ध निमित्तता सत्या हेतु पृथ्वना तथा कामं मवयं पदमश्नुते तथा तथा कामं मवयं मवयं पदमश्नुते पदमश्नुते सूध्वा हे तुम भीत तथा भीतोकथकाम अवय पदम असंत उत्तराध जैसे सत्यामितता निमित्त वास्तव नहीं है सत्या सत्याचतन चिति जो चैतन्य है जो है वो सत्य है और उसमें आगे जन्म होने के लिए कोई निमित्त नहीं है अनियमित्तताम सत्याम अनिमित्तताम बुद्धवा तो बुधवा बुधवा का कर्ता हो जाएगा विधवा जो सबुद्वा एवं नि, निमित्त न जायते कहा गया तो जब जान लेता है पृथक हेतु अनावन हेतु धर्माधर्म पुनर्जन्म होने के लिए ये हमसे पृथक ऐसा और उसका बोध नहीं रहेगा इसलिए पृथक प्राप्त नहीं करता हुआ अपनुवन प्राप्त नहीं करता हुआ अनापनुवन प्राप्त नहीं करता हुआ, हुआ। हेतु हमसे कुछ नहीं है इसलिए बीत शोकम ते बीत शोको यस्मत सभीतश्वक तथा अकामम अवी कामो यश अभय ऐसे बहुत ऐसे पद को प्राप्त कर लेता है वो परमात्मा पद है ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है तो पुनर्जन्म होने के लिए कोई निमित्त ही नहीं है धर्मा धर्माधर्म कहते हैं धर्मा धर्माधर्म वो सब नहीं है। वास्तव नहीं है टीका में द्वैताभाव उपलक्षिता सत्ता अनादिंताम परमाथभूता प्रतिपद्य देवादि योनी प्राप्त हो धर्मादि असाक्य विवान्न अवतिषते तदा सर्व सर्वसंसार रहितं पदं अस्नुवानो न पुनः शरीरं शरीर गृह द्वैता से उपलक्षित अगर कहेंगे कि आत्मा में द्वैताभाव ऐसा है कि पदार्थ है तो फिर द्वैतापत्ति होगी इसलिए कहते हैं द्वैताभाव से उपलक्षित उपलक्षित होने से वो विशेषण नहीं होगा द्वैताभाव उपलक्षित सत्ता श्लोक में कहा गया सत्या टीका में कहते हैं सत्ताम ये समान कहे चार नंबर टिप्पणी हैं। है सत्तामीति अत्र विशेष्य पद तो सत्ता का अर्थ संवित जिसको श्लोक में कहा गया सत्या सत्याम अर्था चिति संवित संत ज्ञान चैतन्य विशेष पद वहाँ संवित चित ये विशेष पद अध्ययन करके टीकायाम उभयत्र सत्ता पद स्थान है सत्याम पाठ टिका में जहां सत्ता कहते हैं उसका अर्थ सत्याम ये जो सत्या मतलब सत्या अर्थात चैतन्य संबित स्त्री में हो गया चित्त संबित अनादि अनादिंताम ये जो चैतन्य है अनादि भी है और अनंत भी है नित्य है परमार्थभूताम यही परमार्थ है परमश्चो अर्थ तद्भूत प्रतिपद्य प्रतिपद्य अर्थात अभिन्नत्वेन ज्ञात निश्चित्य देवादि योनि प्राप्त धर्मादि हेतु असाकर्येण अनुति देवादि योनि प्राप्ति होने के लिए धर्म हेतु चाहिए देवता होने के लिए धर्म होना चाहिए अधिक और धर्म के साथ अगर अधर्म मिल जाएगा फिर देव योनि प्राप्त होगा और मनुष्य योनि आ जाएगा इसलिए कहते हैं कि धर्मादि हेतु असंकरण अधर्म के साथ संकर्ण नहीं हो जाना चाहिए धर्मादि हेतु असंकरियण अगर अनुष्ठान करेगा तब देवता योनि प्राप्त होगा तो कहते अनुति नहीं करेगा तो कहेंगे कि अर्थात ज्ञान हुआ तो फिर और धर्मादि ये उसको अनुष्ठान करेगा नहीं क्यों कहेगा आगे करने से फिर यो प्राप्त हो जाएगा ज्ञानी हो गया था और कभी गंगा जी में जाएगा नहीं स्नान करने के लिए तो कहेंगे जाएगा कि तो नहीं मानेगा कि मैं स्नान कर रहा हूँ मेरा धर्म हो रहा है क्योंकि शरीर स्नान तो शरीर कर रहा है तो ये सो सब मेरा नहीं इस प्रकार बुद्धि से बेटे अनुतिष्ठन मैं कर रहा हूँ ये बुद्धि नहीं रहेगा यदा विद्वान अवतिष्ठते जब ज्ञानी इस प्रकार के रहता है तदा सर्व संसार कारण रहितम पदम अश्नुवान सारे संसार का कारण सर्व संसार का कारण क्या है अविद्या अविद्यातम तो संसार कारण जो अविद्या उसका उसे रहित संसार हो गया ये कर्तृत्व भोक्तृत्व तो, शोक मोह दुख ये सब संसार उसका कारण हो गया अविद्या कारण रहित ऐसे पदम पदम अर्था ब्रह्म पदम पद्यते इति पदम पद्य ज्ञायते प्राप्य श्नुवान करतरी सान चो क्या अश्नुवान अर्थात अनुभव करता हुआ न पुनः शरीरम घृणाती फिर शरीर प्राप्त नहीं करना है करता है तो इसलिए कहा जाता है कि साधु होने से पहले जो धर्म जितना करता था साधु होने से पहले वो धर्म दुगुणा करना है किंतु तो पहले फलों हमको चाहिए था अभी फलों हमको नहीं चाहिए अर्थात पहले जितना करता था अभी निष्काम होकर के उसका दुगना करना है विहित तो कर्म निशिध कर्म नहीं है तो विहित तो कर्म उसका दुगना करना है नहीं तो तमस में चला जाएगा अशु अश्नु हुआ ना इसलिए कौन सा गण का होगा स्वादि स्वादि अर्थात तो ये व्याप्त अशु व्याप्त कहा अश्नुआनो अर्थात उसको व्याप्त करता हुआ व्याप्त करता हुआ अर्थात मैं ही वो हूँ इस प्रकार अनुभव करता हुआ व्याप्त कर गया अर्थात तो उसका सत्ता को अपने में ले लिया यही व्याप्त का अर्थ हो जाएगा तो यहाँ अर्थात तो ब्रह्म का सत्ता को अपने में ले लिया अबे तो ज्ञान हो गया पदम तो अश्नवान और असधा तो अस भोजन है क्रियादि में तो वहाँ अस्नाती तो अस आगे अस, यहाँ तो अश्नुान में तब तु प्रत्यय नुआ करतरी सानच हुआ सानच होने से अश्नु आगे सानच और अश्नु को तो गुण नहीं होगा पर में सानच गीत हो गया इसलिए उमंग हो गया अश्नुना हो गया अगर क्रियादि का लिया जाएगा तो और अस आगे ना स्ना आगे फिर शानच स्न होने से स्नाभ्यस्त रात से स्ना का आकार चला जाएगा और स्ना आगे स्नान हो जाएगा हल्ले गो हो ये हल्य घो नहीं लगेगा क्यों पर में हली नहीं है सानच का आना है इसलिए हॉली नहीं होगा असनान हो जाएगा स्नान भेज तो रात तो जब इस प्रकार की निश्चय हो जाएगा द्विताभाव से उपलक्षित जो परमार्थ सत्य इसका जब अनुभव हो जाएगा फिर धर्मादि हेतु जो कि देवयोनी इत्यादि प्राप्ति के लिए उसका साधन है उसको और नहीं करेगा अनुष्ठान नहीं करेगा अनुष्ठान नहीं करेगा अर्थात मैं कर रहा हूं ये बोध नहीं रहेगा स्वभाव से हो रहा है लोक शिक्षण के लिए हो रहा है सब करता रहेगा तथा तो पुनः शरीर प्राप्ति नहीं होगा श्लोकम व्याचे यहाँ तक तो श्लोक का व्याख्यान टीकाकार कर दिए अभी टीकाकार कि भाष्यकार श्लोक का व्याख्यान कर रहे हैं भाष्य में यथोक्त न्याय न जन्म जन्म्तभाता चत्या परमा बुध्वा यहां तक देखेंगे यथोक्न न्याय नोकन्याय कहा गया क्या न्याय टीका में कहते हैं दृश्यत्वादीना हेतुना दैतुसर्पादी वल्त यथोक्त न्याय दृश्यक हेतु बनाएंगे प्रपंचो मिथ्या दृश्यवाद्जुसर्पवत् प्रपंच जगत जगत मिथ्या है क्यों दृश्य रज्जु सर्वत रजू सर्प दृश्य है मिथ्या है प्रपंच दृश्य है मिथ्या होगा दृश्यत्वादीना ना आदि कहने से और भी हेतु देते हैं ये आद्यंतवत्व तो पहले नहीं था अभी है बाद में भी नहीं रहेगा जैसे रजु सर्प और परिच्छिन्न जो परिचिन्न होगा वो मिथ्या होगा आद्यंतवत्वम परिचिन्न सावयत्व जो सवयव होगा वो मित्या होगा क्योंकि अवयव से बनेगा तो एक दिन फिर छूट जाएगा जो सवयव होगा वो अनित्य होगा ऐसे बहुत सारे हेतु देते हैं तो यहां तो खाली दृश्यत्व तो दे दिया आद्यंतम सवयवत्वम और परिचिन्नव तो ये भी सब हेतु है अच्छा टीका में दृश्यत्वादीन हेतु न रज्जु जितने है, सब कल्पित कल यही यथोक् न्याय तेन चैतन्यस्य तस्य निमित्त एव अनादि चैतन्य जन्मनीदक्षता सत्याभादना सत्यावा योजना तेन न। चैतन्य जन्मनी यदयम निमित्तम् चैतन्य का जन्म होने में अर्थात चैतन्य का उत्पत्ति हो जाएगा इसके लिए कोई ना कोई एक और उपाधि निमित्त चाहिए अभी कहते हैं कि चैतन्य से जन्मनी यद्वयम यद निमित्तम कोई एक द्वैत आएगा तो अभी जाकर के चैतन्य का उत्पत्ति हो पाएगा तस् अभा अभी वो ही नहीं रहा प्रथम द्वैत तो विचार करके कहते हैं अज्ञान ही प्रथम द्वैत हो गया आगे फिर और और बना देगा किन्तु अभी अज्ञान ही नहीं रहा तस्य तो अभाव वो निमित्त तो अगर नहीं रहा नहीं रहने से अभाव उपलक्षिताम सत्याम अभाव विशिष्ट चैतन्य नहीं है अभाव उपलक्षित चैतन्य क्योंकि विशिष्ट होगा तो फिर दो हो गए विशिष्ट विशेष और विशेषण किन्तु उपलक्षित कहने से और दो नहीं होंगे निमित्त अभाव एव अनंतम उत्पत्ति का कोई द्वैत का कोई निमित्त ही नहीं रहा नहीं रहने से एक ही रहा अनादि है और अनंत है नित्य हो गया तस्मा सत्याम बुद्धवा तो यही निमित्त से यही न्याय से सत्याम सत्या चैतन्यम जो निमित्त है उसमें संविधम किसमें तो अभी निमित्त तो कोई नहीं रहा निमित्त तो अगर नहीं रहा तो फिर उत्पन्न नहीं होगा तो उपादान भी नहीं है अद्वितीय अज्ञान है तो फिर निमित्त तो बन जाएगा वही नहीं रहा तो फिर निमित्त तो नहीं रहेगा तस्माद सत्याम इति योजना तो यही न्याय से सत्याम ये जान करके पृथकिति देवता प्रकृष्ट जन्म प्राप्त अच्छा भाष्य में योथकते तो न्याय न ये सब जो न्याय है अर्थात जगत को मिथ्या सिद्ध करने के लिए जो हेतु से जो अनुमान करके न्याय है जन्म निमित्त से द्वय जन्म का निमित्त हो गया द्वयम द्वैतम द्वैत दोयत ही नहीं रहा था च चत्या जो सत्याम अनियमितम सत्या चैतन्यम चित संबित, उसका और कोई निमित्त तो नहीं रहा परमार्थ रूपम बुद्धवा परमाथ रूप को जान करके हे तुम धर्मादि कारण देवादि योनि प्राप्तये देवादि योनि प्राप्त होने के लिए धर्मादि हो गया कारण यही हेतु इस हेतु को और वह प्राप्त नहीं करेगा क्योंकि ये सब मिथ्या निश्चय हो गया पृथग अनापनुवन हे तुम पृथक अनापनुवन अभी हेतु जो धर्मादि वो सब सबको वो सब उसको प्राप्त नहीं होंगे अनापन अनुपादान अनुपाददान उसका उपादान उपादान ग्रहण तो अनुपा, अनुपाददान अनु उप आददान अर्थात तो उसको और अर ग्रहण नहीं करेगा धर्माधर्म को ग्रहण नहीं करेगा क्योंकि धर्मधर्म जिस शरीर मन से होता है वो मैं नहीं हूं इसलिए धर्मा धर्म मेरा कहाँ होता है यह निश्चय होगा किंतु इस प्रकार के कौन कर पाएगा कहते त्यक्त बाह्य सन जिसका बाह्य है सब त्याग हो गया ये करना है वो करना है ये चाहिए वो चाहिए जिसका नहीं है उसी में से ही ये संभव होगा अगर कुछ भी बाहर में और इच्छा है वो सब नहीं हो पाएगा त्यक्त बाह्य शन काम शोकादि वर्जितम तो फिर निश्चय हो गया अविद्या नाश हो गया ऐसा कुछ नहीं रहा काम शोक आदि वर्जितम काम शोक ही हो गया कार्य सब तो ये सब वर्जित ये सब वर्जित क्यों हो गया कहते हैं अविद्या नहीं रहा अविद्या रहने से फिर आगे काम कर्म होगा तो पहले अविद्या अगर नहीं रहा फिर तो फिर काम कर्म आदि वर्जित हो गया अविद्या रहितम अभयम पदम अस्मते तो जो अभय पद है ब्रह्म पद जिसमें और पुनर्जन्म का कोई कारण नहीं है उसको असमते असुमते प्राप्त होती अर्थात पुनर् न जाया तो अर्थ और आगे जन्म नहीं होगा धर्मा धर्मधर्म करते रहेगा तो फिर आगे जन्म होगा टीका में पृथक इति देवतादि प्रकृष्ट जन्म प्राप्त ये धर्मम भाष्य में द्वितीय पंक्ति में कहना देवादि योनी प्राप्त है पृथक पृथक अर्थात केवल धर्म अधिक होगा तो देव योनी प्राप्त करेगा इसलिए कहते हैं पृथक इति देवतादि प्रकृष्ट जन्म प्राप्त ये धर्मम मनुष्यत्व प्राप्त ये धर्माधर्मो तीरियदि अधर्म योनि अधर्म म के ऊपर कुछ है और अधम अधम चाहिए अधर्म है ना अधम यूनि प्राप्त है अधम यूनि प्राप्त ये, ये चर्मम अधर्म होने से अधम यूनि प्राप्त हो जाएगा जो तीरियगा अधर्म है ना उसको अधम करना है चर्मम असाकरण अननुतिष्ठन, अभी वो सबको और नहीं करेगा नहीं करने से अननुतिष्ठन इति इतिहावत और वो सब नहीं करेगा अर्थात मेरा ये धर्म हो इसलिए कर रहा हूं तो उसके लिए नहीं फिर क्यों कर रहा है कहते हैं क्यों कर रहा है क्या ये समाधि तो हो जाएगा तो क्यों करेगा ये समाधि तो नहीं हो रहा है चलता फिरता है तो कहता है चलो इसको कर लो और जैसा संस्कार पहले से रहता है ऐसा करता है कोई ये होगा मिलेगा वो सब बुद्धि नहीं रहना है प्रकृत ज्ञानवतो धर्मादि अनुष्ठान अयोगे हे तुम सूचयती प्रकृत से है जो प्रकृत कौन है ज्ञानी ज्ञान वाला उसका धर्मादि अनुष्ठान अयोगे और, और धर्मादि अनुष्ठान नहीं कर पाएगा उसमें हेतु कहते हैं धर्मादि अनुष्ठान नहीं कर पाएगा क्योंकि त्यक्त वाहषण सन उसका बाह्य ऐसा ही नहीं ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए उसको नहीं चाहिए नहीं चाहिए तो फिर धर्मादि कैसे करेगा कार्यभूत सर्वानर्थ राहित्यक्त अनर्थ दो प्रकार के है कार्य अनर्थ कारण अनर्थ कार्य अनर्थ भाष्य में अंतिम पंक्ति में कहते हैं काम शोक आदि वर्जित काम शोक ये हो गया कार्य कारण कौन है अविद्या तो इसको कहते हैं कार्यभूत सर्वानर्थ राहित्यम कार्यभूत जो अनर्थ हो गया शोक और काम इसका राहित्य नहीं रहेगा ज्ञान में कह करके पुनर् अभयम इतिहास अर्थ माह अभयम अर्थात ये कारण अनर्थ जब अविद्या रहेगा तब तो भय होगा अभी कारण अनर्थ जो अविद्या वो भी नहीं है कहां कहते हैं कि तो अभयम तो अविद्या भी नहीं रहा भाष्य में कहा अंतिम पक्ति अविद्या अविद्यातम अभयम पदम अश्मते अभय पद अविद्यात उसको प्राप्त करता है ये अठहत्तर श्लोक उच्चारण करेंगे आगे ठीक में यथोक्त पद प्राप्ति ही सदा अस्थि आशंक्य आह पूर्व पक्ष कहता है ये जो आपने अभया पद आपने कह दिए अभय पद अभय पदम और ये जो अकाम बीत तो शोक ये आपका ब्रह्म का स्वरूप है ये तो सर्वदा है तो सर्वदा है तो सदा प्राप्ति अस्थि तो सर्वदा है फिर ये पदम अश्नुते इस प्रकार फिर क्या कहते हैं पद को प्राप्त करता है ये क्या कहते हैं तो सर्वदा है स्वरूप का यथोक्त पद प्राप्ति ही सदा अस्थि नी यथोक्त पद अभय पद ये तो सर्वदा है इतनी आशंक्य आह सर्वदा तो है किंतु हमको जब तो पता नहीं है तो फिर है का इसका कोई मतलब नहीं यथा हिरण्य निधि हिरण्य हिरण्य उपरी उपरी न निंदते इस प्रकार की बृहदारण्य है हिरण्य निधि हिरण्य सुवर्ण निधि छुपा हुआ निहित और उपरी उपरी संचर न तो इसी प्रकार अनृत नहीं प्रत्यूढ़ा अर्थात तो अज्ञान से आवृत है हम है वास्तविक शुद्ध किंतु हमको निश्चय नहीं हो रहा है हम अशुद्ध मान करके काम शोक इत्यादि से संश्लिष्ट हो जाते हैं क्यों हो जाते हैं उसके लिए कहते हैं अभूता अभूताभिनिवेशाधि सदृश तत्प्रवर्तते शाद्रिशे भावं वस्तुभांस बुद्धविवर्त अभूता अभी तत्सदृशे प्रवर्तते वस्तुभाव सबुद्वा निसंगम विनिवर्त है अनुय जैसे है से ही तत्सदृश तो मिथ्या। मिथ्या तो तो में फिर प्रवृत होता है पूरा जगत मिथ्या ही है पहले हमने भोजन किया था उससे हमारा क्षुधानिवृत्ति हुई थी इसका संस्कार बना तो फिर स्वप्नों में क्या करेगा इस स्वप्नों में एक बार भूख लगा स्वप्नों में भोजन कर लिया और शुद्धा निवृत्ति हो गई स्वप्नों में फिर दोबारा कभी फिर भोजन करेगा नहीं करेगा करेगा कहते हैं जैसा होता है अभूत अभिनिवेशादी तत्सदृश्य प्रवर्तित फिर उसी प्रकार के करता रहेगा ये सब मिथ्या अभिनिवेश संस्कार है उसी से चलता है और वस्तु भाव सबुद्वा स ज्ञानी वस्तु भाव वस्तु अथा द्वैत द्वैत वस्तु का अभाव को बुद्धवासंगम क्रिया विशेषण सभी चैतन्य ज्ञानी निसंग हो गया क्योंकि द्वैत है ही नहीं मैं केवल अकेला हूँ बिनिवर्तते वो अभित अभूत अभिनिवेश बिनिवर्तते इसलिए प्रवृत्ति भी बिनिवर्तते मिथ्या बुद्धि होने से प्रवृत्ति होती है तो जितना अधिक मिथ्या बुद्धि उतना अधिक प्रवृत्ति ऐसे बहुत मतलब तीव्र वेग से कोई जा रहा था कुछ करेगा अभी उसको पता चला ये तो भाई सब मिथ्या ही है तो उसने जो कहा ये तो बिल्कुल मिथ्या ही है क्यों कहते हैं कि उसका स्वभाव ऐसे ही है तो फिर उसका गति रुक जाएगी इसी प्रकार की जैसे जैसे हमारे संस्कार बढ़ेगा जो तीव्र वेग से जो सब कार्य कर रहा था वो धीरे धीरे से वो होगा धीरे धीरे घट जाएगा फिर छूट ही जाएगा कहेगा जाने दो कहा खाली दो रोटी मिलता है उसका अगर नजदीक में पूरा एक कम्बल डाल दे सकते हैं तो बिल्कुल एकदम नजदीक में दो फुट दूर में जहां क्षेत्र चलता है उसका सबसे नजदीक रह जाए तो बस ठीक है ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा इसने कहा हमने खटिया बिल्कुल दरवाजे के पास लगा दिया क्यूँ कमरा में इतना दूर क्यूँ चलेंगे जाकर कमरा में गया तो खटिया में जा है बस एकदम नजदीक लगा दिया दरवाजे में इसी प्रकार की फिर और कोई प्रवृत्ति नहीं होगी पहले पहले हम सोचते हैं कि प्रवृत्ति ये प्राप्त होने से आनंद है जैसे जैसे बढ़ेगा आगे ना आलस्यपन, मतलब वेदांति का आलस्यपन, फिर देखेंगे प्रवृत्ति नहीं होने से आराम है शांत रहो चुप रहो धीरे धीरे होगा ठीक है मैं हेतु हेतु भी आत्मदर्शनेन वा साध्य अदयात्मदर्शन वाध्यसाधनात्मनों वस्तुनो अभावं यदा पुमा तदा वस्तु पुरुष बुद्ध निसंगनर्न प्रवर्तृ तमुवृत्त व्यचारिवादी व्यभिचारित्वी हेतु द्वैत से व्यभिचारित्व हेतु द्वैत व्यभिचारी है जो दिखता है घट वो अभी है कभी नहीं था आगे फिर नहीं होगा कि देखने वाला मैं मैं तो हूँ तो द्वैत जो है सब व्यविचारी है व्यभिचारित्वादी तो आदि कहने से जो ऊपर मैं कहा था दृश्यत्व आद्यंतवत्वम परिच्छिन्नम सवयवत्व ये सब हेतु के द्वारा अद्वय आत्म दर्शन अद्वय आत्मा, आत्मा दस टिप्पणी दे दिया स्नेह नानास्ती किंचन इत्यादि श्रुति के द्वारा एक ब्रह्मणि नाना नास्ति ब्रह्म में नाना नहीं है केवल अविद्या से दिखता है व साध्य साधनात्मनो द्वैतस्य वस्तु अभाव द्वैत वस्तु कैसा है कहते हैं साध्य साधन कुछ साध्य है उसके लिए कुछ साधन है ये द्वैत वस्तु द्वैत से वस्तु नो अभावम ये द्वैत वस्तु ये सब नहीं है यदा यदापमान हम कहेंगे साध्य साधन कुछ नहीं है इसलिए जो ये सब सात्विक कर्म शास्त्र में कहा जाता है कि सात्विक कर्म का जो साधन होते ना ये बड़ा कठिन होता है साध्य साधन तो सब मिथ्या है इसलिए जो कठिन चीज है उसी को छोड़ दो और आसान चीज कहते हैं रोज जाओ बाजार जाओ थोड़ा चटपटा खा लेंगे थोड़ा ये कर लेंगे घूम लेंगे फिर लेंगे उसमें कोई कठिनाई नहीं है सब तो मिथ्या है रजस में मिथ्या है सत्व तो भी मिथ्या है तो जो कठिन है उसको छोड़ो आराम का जिंदगी चलो हैं, इस प्रकार की है तो फिर सब मिथ्या नहीं हुआ पूर्ण सत्व हो जाए एकत्व तो का अनुभव हो जाए तभी कहेंगे मिथ्या तो नहीं तो महान अनर्थ तो होगा वस्तु नो यदा पुमान बुद्धवांश यदा पुमान बुद्धवांश यहाँ क्या प्रत्यय करेंगे बुद्धवान में मतुफ होने से बुद्धवान बुद्ध अशी अस्तित बुद्ध में जो फिर निष्ठा करेंगे वो किस अर्थ में करेंगे भावो में करेंगे अर्थात बुद्ध में निष्ठा भाव में करने से अर्थात ज्ञान होगा तो ज्ञान और आगे मतुभ करेंगे तो ज्ञानवान, और कोई उपाय नहीं है तो आप भाव में करके आगे और एक फिर कर्तावाचक कर लेंगे तद तो से अस्तित्व सीधा है कर्तवाचक है बुद्धवान तब तो तुआ यदापमान बुद्धवान तदा तो न नव दिया तदा जब पुरुष जान लेता है तदा कहते तदा क्यों कहते हैं न नव कहते हैं यथोक्त तो पद हे है ये जो ब्रह्म पद है वो तो स्वरूप है वास्तव में उसी का तो है अनुश्य वस्तुत तो सदा तुपी वो तो सर्वदा है ही फिर ये तदा क्यों कहते हैं कहते हैं तद बोध सापेक्ष तल परिच्छेद व्यवहार तो सर्वदा तो हमारा स्वरूप है किंतु जब हमको पता चलेगा इसलिए कहते हैं कि काल परिच्छेद यदा बुद्धवा जब जानता है तब सर्वदा हमारा स्वरूप तो असंग है होने पर भी पता नहीं चला तो कोई लाभ नहीं होता सदातन ये प्राणे प्रज सायम चिरम प्राणे प्रजेस ट्यूटी लो तुट सदातन अर्थात सर्वदा अर्थ अर्थ में में द्वैत काल अकमें तत्र वस्तुभावैत बुद्ध टीका वस्तुभाव द्वैत का भाव पुष बुद्ध पुरुष अर्थात ज्ञानी बुद्धा जानक निसंग यहानर्वर्त तिरचित निषंग हो जाता है निषंग दस नंबर टीकोणी द द्वैत संसर्ग विदुरम द्वैत का संसर्ग नहीं है न प्रवर्तते फिर और प्रवृत्ति नहीं होगा जब निश्चय हो जाएगा फिर प्रवृत्ति नहीं होगा तथा अनु तु निवृत्तों अनु द्वैत के निवृत्ति के पश्चात मिथ्यावेश भवति भी निवृत्तीवृत्तों द्वैत के निवृत्ति हो गया तो फिर चित्त की निवृत्ति हो जाएगी शांत हो जाएगा चित्त के अर्थात प्रवृत नहीं होगा अक्षरा विभजते श्लोक का अक्षर भाष्यकार करें यस् यस्मद अभूत अभिनवेशाद क्योंकि अभूत अभिनवेश अभूत मिथ्या अभिनवेश केवल आग्रह मिथ्या आग्रह से असति असति द्वैत नहीं होने पर भी अस्तित्व द्वैत नहीं है फिर भी द्वैत का अस्तित्व का निश्चय करता है क्यों कहते मिथ्या अभिनिवेश केवल आग्रह है निश्चय हो ये हो गया अभूत अभिनिवेश अभूत अभिनिवेश शब्द का अर्थ कह दिए पदार्थ तो नहीं होने पर भी दृढ़ आग्रह करना तस्मात अविद्या रूपाद अविद्या अर्थात तो मिथ्या अविद्या अविद्या जो व्यामोह हो। व्यामोह हो बी आ मोह विशेषण असमानता पूरा मोह में कर देगा मोह अर्थात तो वैचित्य विरुद्ध भाव दिखाएगा उससे क्या होता है मोह हो रूपाद ही सदृश तद तो अनुरूप चित्तम प्रवर्तें उसका सदृश पदार्थ में चित्त फिर होगा पहले भोजन किया था उससे तृप्ति हुई थी फिर प्रवृत्त होगा क्यों इसे भी तृप्ति होगा तो ये सब मिथ्या अभिनिवेश बार बार विचार करना है पहले तो बिल्कुल लगेगा कि ये तो सब एकदम कुछ नहीं है फिर धीरे धीरे लगेगा टीका में यस्त अभूत अभिवेशाद तदनुरूपे चित्तं चित्त प्रवर्तते तस्मा निसंगम इति संबंधः क्योंकि अभूत अभिनिवेश से ही चित्त सदृश पदार्थ में प्रवृत्त होता था जब अभी अभूत अभिनिवेश चला गया तो तस्मात्संगम विनिवर्तते और संग ही नहीं रहेगा तो निवृत्त हो जाएगा और प्रवृत्ति नहीं होगी इसलिए भगवान भाष्यकर विवेक में क्या अंतिम अंतिम में एक श्लोक है कि प्रवृत्ति अज्ञान फलम तदीक्षितम अच्छा इसका प्रथम पद द्वितीय पद है प्रवृत्ति रज्ञान तज्ञा ज्ञोर्यन मृगतृष निकादो नोचे विदोदृष्ट फलम की मस्तात् तो असतो निवृत्ति विद्या फलम से आद असत्वृत्ति विद्या का फल क्या है ज्ञान होने से क्या होगा असत की निवृत्ति हो जाएगी और प्रवृत्ति अविद्या का फल है तो अब प्रवृत्ति है तो अविद्या है विद्या है तो निवृत्ति है अगर विद्या का फल निवृत्ति ऐसा नहीं मानेंगे तज्ञा ज्ञोर मृगतृष्णिकादो ये कहा है मृगतृष्णि का में दिखाते हैं। है और अज्ञ जो जान लिया है का उसको विद्या हो गया ज्ञान हुआ ज्ञान होने से निवृत्ति हो जाएगा और जिसको पता नहीं अज्ञ है उसका प्रवृत्ति होगा मृग तृष्णि तो और अज्ञ ये दोनों का फल ये होता है और नोचेत तो अगर ऐसा फल नहीं मानेंगे तो विद्या फल किम अर्थात इससे भिन्न फिर विद्या का और फल क्या होगा मृग तृष्णिका को जान लिया तो प्रवृति नहीं हुआ मृग तृष्णिका को नहीं जाना जलो मानता है तो प्रवृति होगा ज्ञान और अज्ञान में इतना ही अंतर है प्रवृति और निवृत्ति अगर ये अंतर नहीं मानेंगे तो फिर ज्ञान का और क्या अधिक फल है कुछ तो मिलने वाला और नहीं है प्रवृति हट जाएगा तो जितना जितना ज्ञान निष्ठा बढ़ेगा उतना उतना प्रवृत्ति हट जाएगा धीरे धीरे जितना अधिक प्रवृत्ति है उतना अधिक अज्ञान है संसार और विपरीत कहेगा मेडल देगा जितना अधिक प्रवृत्ति है उतना बड़ा मेडल लेगा और मेडल देने वाले भी उनका भी गोष्ठी रहेगा वो आपको एकत्र करा करके मेडल देंगे और मेडल गले में होने से नाचने वाले भी नाचेंगे ये चलता रहेगा अब नहीं कह रहे आप लोग मत नाचो मत मेडल रहते रहो लेकिन धीरे धीरे सोचते रहिए मेडल किस काम का है कब तक तो काम में लगेगा इससे क्या होता है धीरे धीरे थोड़ा सोचना है आगे टीका में अभूत अभिनिवेशम एवं विषदयति इसको स्पष्ट करके कहते हैं अभित अभूत अभिनिवेश क्या है भाष्य में प्रथम पंक्ति में हम लोग देख लेते हैं अभूत अभिनिवेश श्लोक का शब्द असतीद्व अर्थ द्वैत नहीं होने पर भी द्वैत का अस्तित्व का निश्चय करना यही अभूत हो। आगे टीका में अभिनवेश अविद्यामोहत्व अन्वय व्यतिरक सिद्धम वक्त ही इति अभिनवेश अभिनवेश अविद्या व्यामोह रूप है अविद्या है तो अभिनिवेश होगा अविद्या है तो अभिनवेश नहीं होगा इसलिए अविद्या और अभिनिवेश का बीच में ये कार्यकारण भाव है कैसे निश्चय होगा कहते अनवे तरह का सिद्धांत अविद्या है तो अभिनिवेश अविद्या नहीं है तो अभिनिवेश नहीं अविद्याम रूपत्व इसलिए अभिनिवेश अविद्यामोह अविद्यामोह अविद्या व्यामोह अविद्या व्यामोह अविद्या से होता है इसको कहने के लिए हि उत्तम ही, तो ही कहाँ दिया भाष्य में द्वितीय पंक्ति में दिया ना व्यामोह रूपाद ही भाष्य में तो ये हि का अर्थ कहते हैं अविद्या है तो अभिनिवेश होगा आगे टीका में तद तो अनुरूप तत्शब अभिनिवेशो गृह्यते आगे भाष्य में द्वितीय पंक्ति में दिया व्यामोह रूपाद ही तद तो अनुरूपे चित्तम प्रवर्तते पहले जैसा अभिनिवेश हुआ है बाद में ऐसे ही प्रवृत्त होगा क्षुधा निवृत्ति करने के लिए भोजन में ही जाएगा नहीं के दर्शन में जाएगा तो जैसे था ऐसे तस् अभिनिवेश विषयस्य। आगे भाष्य में कहते हैं तस्य तो अर्थात अभिनिवेश विषयस्य। अभिनिवेश का विषय क्या है द्वयस्य, से द्वैत्य अभिनिवेश का विषय वस्तु न अभाव यदा बुद्धवांश जब ये वस्तु का वस्तु अर्थात द्वैतव द्वैत का अभाव को जब उनने जान लिया तदा तस्मात निगम निरपेक्ष अभूत अभिनिवेश जब वस्तु का का अभाव को जान लेता है तदा तब उससे निसंग हो जाता है अथवा तो तो तस्मात का अर्थ सो विषय द्वैते प्रभृति प्रयोजक अभूत अभिनिवेशात्ष्ट है ठीक है द्वैत से निशंग हो जाता है ये द्वैत से मिथ्या है द्वैत मिथ्यात होने का यही सूचक है कि निरपेक्ष हो जाएगा अपेक्षा नहीं रहेगा ये हमको मिलना चाहिए इस प्रकार की बुद्धि नहीं है मिल गया तो ठीक तो है आवश्यक है ले लेगा आवश्यक नहीं है तो अभी नहीं लेना है ये मेरे को मिलना चाहिए इस प्रकार की अपेक्षा नहीं होना है निरपेक्ष सद निवर्तते अभूत अभिनवेश विषयात अभूत मिथ्या अभिनिवेश दृढ़ आग्रह ये जो मिथ्या दृढ़ आग्रह उसका विषय हो गया द्वैत उससे भी विनिवृत्त हो जाएगा ज्यादा द्वैत में नहीं जाएगा ये श्लोक उच्चारण करेंगे अठहत्तर श्लोक में कहा बुद्ध अन सत्या पृथक हेतु अनावन्न बीत श्लोकम अभयम अकामम पदम असन्ते उसके ऊपर आगे कहते हैं अभयम पदम असन्ते इत हेतुम आह अभय पद को प्राप्त कर जाता है इसमें हेतु कहते हैं निवृत्त प्रवृत्या निच्चा सदा स्थित विषय स ही बुद्धा तत्साजम निवृत से अप्रवृत ही सदा निश्चला स्थिति ही निवृत्त भी हो गया प्रवृत्त भी नहीं हुआ तो सदा निश्चला स्थिति स ही बुद्धा नाम ये तो ज्ञानियों का विषय तत्साम्यम अजम अद्वयम् ये जो चित्त है चित्त चैतन्य अभी निवृत्त हो गया अभिनिवेश से मिथ्या अभिनिवेश से निवृत्त हो गया और प्रवृत्त नहीं हो रहा है इस प्रकार की जो स्थिति हो गया तो स्थिति निश्चल वो स्थिति निश्चल रहेगा तो निश्चल रहेगा तो हमको भी फिर ऐसा पता होना चाहिए कहते हैं सही बुद्धा नाम विषय वो तो ज्ञानियों का विषय चित्त निश्चल है ऐसे जानते हैं त तो, तो साम्यम अजम अद्वयम वो साम्य है अज है अद्वय है ये कहा देखा ह और मंत्री जी का टेबल में कागज है कहां से लाए पता नहीं है उसमें वो व्यक्ति वो लिखता है कि ज्ञानी अगर नहीं है अगर थोड़ा भी अंदर में राग रागद्वष है और जगत कल्याण करने के लिए गया तो वास्तविक वो जितना कल्याण करेगा उससे अधिक हानि ही कर देगा तो क्यों कहते हैं कि उसका जो थोड़ा और रागद्वष बचा है वो इतना जोर उसका बल के साथ भी वो जाएगा वो जगत का हानि ही करेगा इसलिए उसको जगत कल्याण करने का ये अधिकार ही नहीं है इस प्रकार की एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ है उसका मतलब सारंग से ये है केवल ज्ञानी ही जगत कल्याण कर सकता है किंतु वो इच्छा से ऐसे करूंगा ऐसा बुद्धि उसको नहीं होगा स्वाभाविक अगर हो गया तो हो गया अगर इच्छा है कि करूंगा तब तो फिर वो जितना हानि करेगा उतना मतलब जितना लाभ करेगा उससे ज्यादा हानि कर देगा तो पहले तो कैसे हमको ज्ञान हो जाए दृढ़ हो जाए इसके लिए उद्यम लगाना है निवृत से अप्रवृत चित्त निवृत्त हो गया द्वैत से और प्रवृत्त भी नहीं हुआ अर्थात तो ब्रह्माकार वृत्ति में भी नहीं गया ब्रह्माकार वृत्ति में जा रहा है अच्छा है किंतु ब्रह्माकार वृत्ति होते होते जब निर्वीज समाधि आ जाता है कहते हैं अर्थात कोई वृत्ति भी और नहीं रहेगा वो बहुत ऊंचे स्थिति जो स्वाभाविक समाधि होता रहेगा तो कहते हैं ये स्थिति वो बुद्धों का ही ज्ञानियों का ही वो विषय है ठीक है विद्वत अनुभव एक गम्यवाद अशेष कल्पनातीतवाद सिद्ध मोक्ष से अवयादि रूपत्व इतिहादुभ कम्यवाद ये विद्वान का अनुभव गम्य इसका और अनुभव का कोई अन्य रास्ता नहीं है केवल विद्वान को ही होगा क्या अनुभव गम्य है अशेष कल्पनातीत ये जो ब्रह्म है सारे कल्पना का अतीत क्योंकि सारे कल्पना उसी में ही होता है सिद्धम मोक्ष से अभियाद ये जो मोक्ष है वो अभय रूप है वो सिद्ध है विषय श्लोक में कहा विषय है सही बुद्धान ये ज्ञानियों का ही विषय है अर्थात ज्ञानी लोग उसको जानते हैं अक्षरा कथयति श्लोक का अक्षर कहते हैं आज अंत ओं पूर्णमद पूर्णमित पूर्णा पूर्ण मुदचते पूर्णश पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओंरा